पहला प्रश्न प्यारे प्रभु कल प्रथम बार मैंने शिविर में विपस्ना ध्यान किया इतनी उड़ान अनुभव हुई कृपया विपसना के बारे में और प्रकाश डालें ईश्वर समर्पण विपसना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 तो शाश्वत का दर्शन होता है उस दर्शन में ही उड़ान है ऊंचाई उसकी ही ऊंचाई है उसकी ही गहराई है बाकी ना तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में ना कोई गहराइयां है जगत में बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है फिर श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण तो है यह तो तुमने देखा होगा क्रोध में श्वास एक ढंग से चलती है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 जब तक चेतना उससे आंदोलित ना हो चेतना आंदोलित हो तो जुड़ गए फिर इससे उल्टा भी सच है भावों को बदलो श्वास बदल जाती तुम कभी बैठे हो सुबह उगते सूरज को देखते नदी तट पर भाव शांति, कोई तरंगे नहीं चित्त में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 इसके देखते देखते ही मैं देह नहीं हूँ इसकी प्रत्यक्ष प्रती हो जाती इसके देखते देखते ही मैं मन नहीं हूँ इसका स्पष्ट इस अनुभव हो जाता है और अंतिम अनुभव होता है कि मैं श्वास भी नहीं हूँ फिर मैं कौन हूँ फिर उसका कोई उत्तर तुम देना पाओगे जान तो लोगे मगर गूँगे का गुड़ हो जाए वही है उड़ान पहचान तो लोगे कि मैं कौन मगर अब बोल ना पाओगे अब अबोल अब हो जाएगा अब मौन हो जाओगे गुनगुनाओगे भीतर भीतर मीठा मीठा स्वाद लोगे नाचोगे मस्त होकर बांसुरी बजाओगे पर अब कहना पाओगे ईश्वर समर्पण ठीक ही हुआ कहा तुमने इतनी उड़ान अनुभव हुई